ओम सहना वहनौन तो सह वीर कर्वा वह तेजस्वीनाधीतमस्त मिषा वह ओ शातिशाशाति अनुवाद की छठी कक्षा आज आठवा अभ्यास चलेगा इसमें तो इसमें जो शब्द आएंगे आज ये इकारांत पुलिंग प्रारंभ कर रहे हैं तृतीय व्यक्ति भी आएगी और साथ में जो भूतकाल में लंग लकार आता है ये भी आज प्रारंभ करेंगे तो एकांत पुलिंगों में जो शब्द दिए हैं इन्होंने पहले हरि शब्द दिया है हरि कवि और यति यति सन्यासी को कहते हैं भूपति ही भू का पति पृथ्वी का पति राजा सेना का पति सेनापति और प्रजापति प्रजा का पति परमात्मा और रवि सूर्य कपी बंदर मुनि मुझे मुनि की याद कर लेना और उसी के समान सबके चलेंगे इसमें तो हरि का मिलेगा आपको लेकिन हरि को देखते हुए मुनि को बना लेना और मुनि का याद कर लेना क्योंकि का याद कर भी लोगे इसका प्रयोग नहीं मिलेगा कहीं फिर केवल एक क्वेश्चन नंबर ही कहीं बोल दो और अग्नि गिरी पहाड़ मरीची ये किरणों के लिए आता है तो ये तो हो गए सब इकारांत पुलिंग सबके रूप एक जैसे तीन शब्द इन्होंने अकारांत और बढ़ाए हैं अभी पुल्लिंग के मेघ दंड और कंदुक धातुओं में देखिए धातुओं में दह धातु जलाना एक तो होता है जलना और एक होता है जलाना तो जलना में तो हम किसका प्रयोग करते हैं कौन सी धातु का ज्वल और जलाने में दह धातु का प्रयोग करते हैं दह का अर्थ जलाना ज्वल का अर्थ जलना और दोनों दी हुई हैं इसमें दहती बोलेंगे तो जलाता है ज्वलती बोलेंगे तो जल रहा है स्वयं इसे काष्ठम ज्वलती और अग्निर अग्निर्हती अग्नि जल रही है ये भी कह सकते हैं लेकिन दहती बोलेंगे तो किसी और को जला रही है तप यह तपने अर्थ में आती है तप संता पे और चर धातु है चलना अर्थ गति अर्थ में घूमने अर्थ में चर गति भक्षण ये खाने अर्थ में भी आती है यदि खाता है तो कहते हैं ना दिन भर चढ़ता रहता है और वृष ये बरसने अर्थ में बादल जो बरसता है पानी बरसता है वहां वृष का प्रयोग करते हैं गई ये दो धातुएं है कई गई कई गई शब्द तो ये गाने अर्थ में आती है कई गई अव्ययों में सह साकम सार्धम समम चार दिए हैं और चारों का एक ही अर्थ है साथ है। साथ अर्थ में इनका प्रयोग होता है तो इसमें सभी शब्द एकांत पुलिंग एक शब्द के समान देख लेना और लंगलकार में भू धातु का जैसे इन्होंने दिया है रूप अभवत अभवतम अभवन अभव अभवतम अभवत अभवन अभवाम अभवाम तो इसी के समान अन्य धातुओं के भी बोल बोल करके जितने धातुएं पीछे आ चुकी हैं अब तक क्योंकि जो भी रूप याद करो इसमें सभी लकारों में एक साथ ही कर लो जिससे बार बार समस्या न रहे जब हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं वैसे तो भूतकाल के तीन लकार होते हैं कौन कौन से होते हैं तीन लंग, लिट लुट तो भविष्य काल में आता है लेकिन सबके अलग अलग नियम है लिटलकार परोक्ष भूत में आएगा लुंग लकार अनद्यतन भूत में आएगा और सामान्य भूत में लकार। सामान्य भूत का तात्पर्य जहां पर हम कालवाचक शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे और जहां कालवाचक शब्द का प्रयोग जैसे यदि हमने लंग लकार बोला है तो वहां कालवाचक शब्द बोलने से और स्पष्ट हो जाता है कि कब ये कार्य हुआ कोई भी क्रिया कब हुई और लुंग लकार यदि हमने कालवाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया है तो भले ही वो कार्य पीछे हुआ हो परंतु वहां लुंग का प्रयोग हो सकता है कालवाचक शब्द से ही पता लगेगा कि आज का भूत नहीं है ये पीछे का है कल का परसों का किसी और दिन का कोई तारीख बताई जा रही है कोई समय बताया जा रहा है कोई वर्ष कोई महीना कुछ तो बताएं तभी तो कह सकते है की अनद्यतन है ये नहीं तो कैसे निर्णय हो कि किन का अन्यतन भूत है ये ये कैसे निर्णय हो पाएगा और कालवाचक शब्द प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वो सामान्य भूत कहलाएगा फिर वहां लुंग का प्रयोग हो जाएगा भले वो पहले का भूत है सामान्य भूत लुंग जहाँ कालवाचक शब्द का प्रयोग नहीं है लेकिन प्रायः होता क्या है व्यवहार में भाषा में हम कालवाचक शब्द का प्रयोग भी नहीं करते और लंग लकार का प्रयोग कर देते हैं क्योंकि इसका रूप थोड़ा सरल पड़ता है लुंग का कठिन होता है, तभी मेरे को रही है कि हम और यहां हाँ, है। ऐसे वाक्य मिलेंगे यहाँ पर हे वाक्य मिलेंगे यहाँ पर और तु का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं वो और ज्यादा सरल है फिर का प्रयोग और सबसे सरल है का प्रयोग क्योंकि उसमें कर्मवाच्य का भी वो झंझट नहीं है कोई कटरीवाच्य में आ जाता है वो कथा में यह है कि समस्या रहेगी कि कहा हम कट्टीवाच्य करें कहा कर्म वाच्य करें क्योंकि प्रत्यय प्राय कर्म वाच्य में आता है और कर्मवाच्य में रूप बनाना थोड़ा कठिन पड़ जाता है तो इसलिए वतु का प्रयोग सबसे सरल कहलाता है तो जो हम रूप चलाते हैं दस लकारों में ग्यारह लकारों में हम लेट को अलग कर भी दे तो दस लकारों में लेट और लुंग इन दो लकारों के रूप थोड़े क्लिष्ट होते हैं और इसीलिए एक पुस्तक लिखी थी मीमांसक जी ने लेट और लुंग लकारों की रूप बोधक सरल विधि ये पुस्तक का नाम है उनका दो ही लकार सुने उन्होंने लिट और लुंग लेकिन मिलती नहीं है पुस्तक अब अनुपलब्ध है अभी फिर कभी छपेगी देखो नहीं। है, है लेकिन यहाँ नहीं है घर पे होगी बस हाँ तो भंडार है पूरा पुस्तकों का तो लंग लगा रहे यदि हम कहीं बोल रहे हैं तो कालवाचक शब्द साथ में लाना चाहिए पर तो मुझे लगभग मिलूंगा प्रयोग करना चाहिए जो आ रहे हैं अब साहित्य में ऐसे ही होगा कहीं कोई अगर प्रामाणिक पुस्तक है तो ऐसे ही प्रयोग मिलेंगे तो यहाँ यह है कि हम जब लंगलकार प्रयोग करते हैं तो अड इसमें बढ़ जाता है धातु के प्रारंभ में अ और जुड़ जाएगा जो धातुएं हलादी होती है और जो आजादी होती है उनके पहले आज उड़ जाता है आठ लुंग लंग आठ आजादी नाम आठ आजादी नाम तो आजादी जैसे ईष्धातु है ये आजादी है ईशु इच्छायाम अब यहां जब हम लुंग लकार लाएंगे तो वैसे बनता है इच्छति तो लट लकार से लकार जब बनाते हैं तो तो जहां जहां आ रहा है है तो हटा दो जैसे जैसे पठती को ले लो सबसे तो ती का हटा दो दो उधर आ जोड़ दो। आ ये पुरुष का एक क्वेश्चन का बताया औरों में अन्य नियम चलेंगे ऐसी इष्ट धातु का इच क्षति ई हट गया इच्छत इधर जुड़ेगा अब आ तो आ जुड़ेगा तो आवर ई मिलकर क्या बनता है आवर ई मिलकर ई बनता है महा और ईश तो महा बोलेंगे हैं ये बनना चाहिए नहीं आठ गुना से तो इसका अपवाद सूत्र है आठश वृद्धि करने का यानी आठ आगम हो और आगे आ रहा हो तो वृद्धि होती है फिर गुण नहीं होगा इसलिए बनता है अच्छत आठ जब भी लाएंगे तो वृद्धि होगी वहां सूत्री ही अलग से आठ अच्छत ऐसे ही अगछत गम धातु का गच्छति अगच्छत और आंग उपसर्ग लगा देंगे तो आगच्छत, आया अस् धातु तो अस्का वैसे बनता है अस्थि अब इसका ये नियम मतलब पठती का पठत तो दो का अस्थि का अस्थ अस्त आस्त। आस्त। आस्त। और आज जोड़ दो अस्त क्योंकि यहाँ एक नियम अलग लग जाता है यहाँ पर ईट आगम जो तिप सिप में प्रत्यय आते हैं वहां ईट आगम और जुड़ जाता है लंगलकार में तो आसीत, आस्ताम आसन आसीह आस्तम आस्त मिप में क्योंकि वहां? मिप को अम हो गया अब वहां ईट नहीं होगा क्योंकि झला दी नहीं रहा तो आसम आस्व, आसम इसमें करण कारक का प्रयोग करेंगे इस अनुवाद में ये तो उसका परिचय कराया कि साधक तमम करणम क्रिया को सिद्ध करने में जिसकी सहायता सबसे अधिक ली जाती है जो साधक तम होता है अधिक अधिक साधक बनता है जो सबसे अधिक उसको करण कहते हैं ये कारक संज्ञा हो गई और करण कारक में तृतीया करने वाला सूत्र अनभते के अधिकार में करत्री करने करण तृतीया इससे तृतीया भक्ति हो जाती है जैसे कोई खेल रहा है तो सहायक साधक कौन है उसमें गेंद कंदुक तो कंदुके न क्रीडती कोई वृद्ध व्यक्ति है चल रहा है दंड पकड़ करके दंड की सहायता से तो दंड साधक हो गया दंडे न चलती अब क्योंकि सूत्र है कर्तिकृतीया कर्ता में कर्ण में तृतीया करता है ये तो करण का तो हो गया ये, लेकिन कर्ता में भी तृतीया करता है ये कर्ता में तृतीया तब करेगा जब करता अनिहित तो होगा और करता अनभित होता है कर्म वाच्य के या भाववाच्य के वाक्यों में तो कर्मवाच्य का दिया जैसे रामेण गृह गम्यते वैसे क्या है ये राम गृहम गच्छती अब रामो गृह गचति यहां जो गृह शब्द है ये कर्म वाच्य में इसमें कर्म में प्रथमा हो जाएगी लेकिन गृह शब्द न पूछ सकेंगे तो रूप तो प्रथमा में भी गृह बनेगा अब राम कैसा हो गया अनभिहित उसमें तृतीया कर दी इसने कर्तिकिया ने तो रामेण गृह और कर्मवाच्य भाववाच्य में क्रिया सदा आत्मने में ही आती है और चार लकारों में यक हो जाता है तो गम्यते रामेण गृहम गम्यते और भावाच्य में कर्म होता नहीं और क्रिया किसी को कहती नहीं वो स्वयं को ही कहती है तो करता फिर भी अनभित हो गया भावी भी हो जाएगी इस राम होता है रामो भवती और भावाच में रामेण भूयते तृतीया विभक्ति का प्रयोग एक तो ये करण कारक में होता है ये तो हो गई कारक विभक्ति दूसरी तृतीय विभक्ति उपपद विभक्ति के रूप में भी आएगी तो उसका दिया है सूत्र सहयुक्त अप्रधाने सह के साथ में और सह के पर्यायवाची अन्य साकम सार्धम समम यह भी लेंगे सारे इनके योग में जो शब्द आएगा उसमें भी तृतीय विभक्ति होती है अब ये कारक विभक्ति नहीं है ये कोई करण कारक होने से तृतीया नहीं हो रही ये सह के कारण से तृतीया हो रही है जी। समीप में आए हुए पद के कारण से होने वाली विभक्ति को कहते हैं उपपद पद विभक्ति तो जन के सह पुत्र गच्छति, जनक के साथ पुत्र जाता है तो अप्रधान में तृतीया होती है मुख्य गमन क्रिया कौन कर रहा है पुत्र जनक उसके साथ में है केवल अप्रधान में तृतीया एक और दिया सूत्र इत्थम भूत लक्षणे ये भी तृतीया करता है लेकिन कारक में नहीं है ये भी इसका तात्पर्य है कि किसी शब्द के द्वारा हम किसी का लक्षण उसकी परिभाषा उसकी पहचान कुछ बता रहे हैं जैसे किसी ने प्रश्न किया कि सन्यासी किसको कहते हैं तो सामान्य रूप से हम देखते हैं कि सन्यासी लोग प्रायः बाल रखाते हैं अब तो बिना बालों के भी होने लगे बहुत तो हाँ वो भी एक शब्द बन जाएगा पहचान का जिसके द्वारा हम लक्षण बता रहे हैं कि ऐसा होने से ऐसा होता है तो लक्षण जब बताते हैं तो उसमें तृतीय हो जाएगी जैसे जटा से सन्यासी प्रतीत हो रहा है जटाएं दिख रही हैं उसकी तो जटा हो गया लक्षण उसका तो इत्थम भूत लक्षण ऐसा हुआ जो लक्षण है जटाएं जो धारण कर रखी हैं ये जो लक्षण है इसमें तृतीय हो जाएगी जटा भी यति और दिया एक तृतीया का सूत्र हेतु हेतु कहते हैं कारण के लिए सप्तमी है कारण का वाचक कारण का बोधक यदि कोई शब्द आ रहा है वाक्य में जो कारण के रूप में है तो उसमें भी तृतीया का प्रयोग होता है जैसे कहीं कोई रह रहा है उसने हमने प्रश्न किया कि आप यहाँ क्यों रह रहे हैं तो कहा कि मैं अध्ययन के कारण से रह रहा हूँ जब तक पढ़ाई मेरी चल रही यहाँ रह रहा हूँ उपासना भग जाएगी बाद में पढ़ने के बाद हा? तो अध्ययन क्या हो गया हेतु कोई व्यापार के कारण से कोई अध्ययन के कारण से जो जो भी कारण हो सकते हैं तो उसमें भी तृतीया अब ये कोई करण कारक नहीं है ये तो हम एक भाग और भी कर सकते हैं कि एक तो हो गई कारक अभिभक्ति एक हो गई उप विभक्ति अब इसको उपपद भी नहीं कहेंगे या जैसे जटा भी या तीसो कैसे कहें उपपद किसी और पद के कारण से थोड़ी इसमें और पद कौन सा है अब वसति कौन सा पद है और अध्ययन के अलावा वसती तो क्रिया हो गई वो पद है लेकिन वो तो आना ही अनिवार्य है वो तो, तो ये सामान्य व्यक्ति यू कह सकते हैं यद्यपि शब्द कोई आए नहीं है व्याकरण में ऐसे तो कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति और सामान्य विभक्ति सूत्र उसके हैं ही विधान करने वाले अलग अलग तो ये हो गया तृतीया का अब इसमें पहले ये ऊपर के वाक्य पढ़ लो अभ्यास में जैसे उसने पढ़ा अब सह अपना अर्थ क्या होगा कि उसने कल परसों कभी और पढ़ा है अगर हम नियम के अनुसार देखें तो निध होना तो चाहिए अनंत अनदतने लंग निध सूत्र फिर यह इसका लाभ क्या होगा हाँ। जब सूत्र कह रहा है अनंत अनद्यतने और आज पढ़ा के लिए हम सह अपत कहे तो ये तो फिर न्याय संगत नहीं कहलाएगा अगर आज पढ़ा है तो हम कहेंगे स अपाठित अब अपाठित बड़ा कठिन पड़ जाएगा ये? ये कहां से आ गया दो तरह से बनता है इसका अपठित अपाठी व्रद व्रज हलंत्याचे हाँ विकल्प करके होती है वृद्धि नहीं वो तो अतोलादेड़ लगो तो अत लगो से बहुत लगता है लगो लगा हाँ लुंगलकार में क्योंकि वध ब्रज तो उसका अपवाद हो गया व्रजाचा तो उसका अपवाद हो गया यानी धातु का एक तरह से चलेगा रूप अबादित उसका अवदित नहीं बनेगा लेकिन अन्य जितनी धातुएं भी धातु ऐसी आत, आका, हलादी और लघु लघु आकार जन में होता है उनमें विकल्प से वृद्धि होती है तम अलिख तूने लिखा हम्म मैंने कहा अहम अपदम भूपतिना सह सेनापतिश्चरती अब ये हो गया सहयुक्त अप्रधान सूत्र से भूपतिना में तृतीया हो गई इसमें जो बात के समझ में आए पूछ लेना यतिना यार्धम कवि गायती यहां भी वो उस शब्द का प्रयोग हो गया तो सहयुक्त है हमें पता रहना चाहिए कि तृतीया किस कारण से और किस सूत्र से आई है कारक के रूप में आई है या उपद के रूप में आई है सामान्य व्यक्ति है मुनि ही सत्यन लोकम जयती यहाँ में कैसे है तृतीया ये करण कारक है साधन हो गया ना सत्य से लोग को जीत रहा है रवि ही अतपत अब यहां तपन क्रिया में तपन क्रिया जो हुई है उसमें सहायक बनी किरण तो ये भी करण कारक में है अग्नि ही ग्रामम अदहत यहाँ तृतीया का प्रयोग नहीं है इसमें द्वितीय का प्रयोग है जलाया ये अर्थ है जला नहीं गांव को जला दिया उसने और स्वयं जल रही अब इसमें कर्म नहीं है अब यहाँ जो निकषा शब्द आ रहा है समीप अर्थ का वाचक इसके साथ में द्वितीया होती है पीछे आ चुका है ये प्रकरण तो वहां का इन्होंने याद करा दिया ये पीछे को भी ध्यान दिलाते रहेंगे अनुवादों में ध्यान रखना पीछे के जो अभ्यास आ रहे हैं आ चुके हैं अब तक उनका भी बीच बीच में कोई कोई वाक्य स्मरण कराता रहेगा पिछले नियमों का तो गिरिम निकषा कपया पर्वत के निकट बंदर घूम रहे मेघा सामान्य वाक्य ही हो गया प्रजापति ही लोकम करोति अब ये परमात्मा अर्थ है यहाँ पर संसार को बनाता है यहाँ करोति का अर्थ बनाना अध्ययन वसती यहाँ हेतऊ सूत्र से तृतीय हो गई हाँ, हेतु अर्थ का हेतु अर्थ में हेतु तो सप्तमी है ये यहाँ यह अर्थ नहीं है हेतु में तृतीय ऐसे नहीं हेतु विषय सप्तमी हेतु विषय होने पर हेतु विषय जिस शब्द से प्रकट हो रहा है उसमें तृतीया हो जाएगी स्वयं हेतु का प्रयोग करते हैं तो वहां पर उसमें ष्ठी हो जाती है फिर जैसे हम यहां बोले कि अध्ययन के कारण से रह रहा है और साथ में अध्ययन में हम तृतीया न करके अध्ययन को ही बोले हेतु शब्द को ही बोले तो अध्ययन से हेतु तो अब ऐसे बोलेंगे अध्ययन के कारण से रह रहा है अध्ययन से हेतु तो वसती और सीधे अध्ययन कहेंगे तृतीय हो जाएगी उसमें अध्ययन वसती विद्या ज्ञानम भवती यहाँ कैसी है तृतीया ये हरण कारक में साधन है विद्या ज्ञान का धर्मेण हरिम अश्यत धर्म से परमात्मा को देखा यहाँ धर्म कारण है धर्म पर चल करके धर्म का आचरण करके परमात्मा का प्रत्यक्ष किया चलो आगे वाक्य बनाते हैं राम गेंद से खेला तो अभी तो ये सामान्य रूप में ले लोग यहाँ लंग लकार कहीं भी प्रयोग कर लेते हैं वैसा ही चलाना है अभी आगे चल करके जब अधिक परिष्कृत रूप में हम भाषा को समझेंगे तो वहां ये ध्यान रखना होता है कि लंग लकार का प्रयोग हमें कालवाचक शब्द का प्रयोग करते हुए कर, कर, करना चाहिए ऐसे ही भविष्य काल में भी होता है कि भविष्य काल में अगर हम कालवाचक शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो लिट लकार बोल देते हैं और कालवाचक शब्द बोला है हमने साथ में और वो आज का भविष्य नहीं है तो लुट आता है जैसे मैं कल जाऊंगा अहम शो गी गमिष्यामी नहीं और अहम गमिष्यामि मैं जाऊंगा समय बताया नहीं जा रहा है तो आगे गया सामान्य भविष्यत में लिट और अनद्यतन भविष्यत में लुट भविष्यत के दो ही लकार है भूतकाल के तीन है तीन और दो पांच ये हो गए एक वर्तमान का हो गया छ दो विधि वाले हो गए लोट और विधि आशी लिंग आशीर्लिंग भी उसी में ले लो कितने हो गए छ और तीन नौ वेद का एक अलग कर दो लेट दस और एक रह गया आशीर्लिंग ये भूत में भी होता है भविष्य में भी होता है लेकिन शर्त है उसकी क्रिया की अतिपत्ति होना लिंग निमित्ते लिंग क्रियाति पत्तौ आगे ऊपर से आ रहा भविष्यति भविष्यत में भी और भूत में भी यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा हो गया दोनों में भूत में भी और भविष्यत में भी महर्षि आनंद न होते तो सत्या प्रकाश नहीं होता यदि कल सूर्य नहीं निकलेगा तो दिन नहीं होगा यानी ये ऐसे वाक्य वहां प्रयोग किए जाते हैं जहां की होना अवश्य है वो उल्लंघन नहीं हो सकता उसका क्योंकि तो मिदान्त हुए सत्याश हुआ यानी कि वो क्रिया यदि ऐसे हो जाए तो उसका परिणाम अवश्य आएगा हम्म यदि अच्छा परिश्रम करोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे अब इसका उल्टा क्या बनेगा परिश्रम नहीं करोगे तो नहीं पास होगे, तो क्रिया की अतिपत्ति बोलते हैं इसको लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्त इस अर्थ में तो राम गेन से खेला राम, राम कंदुके न अक्रीडत तो कंद क्रीडत यति डंडे के द्वारा चला यंडे न अचलत तो यतिर दंडे चलत ठीक है कभी ने गाया क्या बनेगा रा कवि अब न तो अतोरोप लगेगा न हसीचा न भोबग रेप रहेगा और आगे खर पर नहीं न अवसान है आग ने नगर को जलाया अग्निर नगरम अदहत ठीक है सरल है वाक्य सूर्य ने किरणों से लोक को तपाया तो सूर्य का इन्होंने शब्द दिया था यहां पर रवि इकारांत शब्दों में तो रवि ही आगे क्योंकि मरीची बोलेंगे हम तो रविर रविर मरीचिभी ही अब आगे बोलेंगे लोकम तो फिर रेफ हो जाएगा रविर मरीचिभीर लोकम अतपथ ऐसा ही लिखा है नहीं किरण बहुत होती है ना किरण कोई एक तो होती नहीं एक के भी किरण बहुत कह सकते हैं जैसे मान लो कोई क्षेत्र है कमरे में एक किरण आ रही है बस तो एक क्वेश्चन का प्रयोग भी कर सकते हैं तो रविर मरीचिभिर लोकम अतपथ क्यों गलतियां निकल रही है सुखामा जी निकले तो गलती में। तो इसमें कौन सी गलती निकली इसको पता चले जिससे हम समझाएं कुछ कि ऐसा हाँ मरीची लिखना था मैंने मरीची भी। क्या लिख दिया मरीची भी लिखा था विसर्ग जी तो विसर्ग क्या सोच के किया था खर परे देख करके या अवसान देख करके दो, दो ही चीज मिलती ओ आ, ओ आ, है नहीं आ, आ नहीं है ला तो है आगे लकार नहीं है हाँ जी। तो लकार खर में आता है या लकार को अवसान कहा जाएगा तो हाँ तो, तो भूल भी तो कोई तर्क संगत हो ना कि भूल यदि हुई ये पूछने वाली थी कि से पहले इकार आता तो क्या होगा से पहले और कुछ भी ये चीज तो बाद में देखते हैं पहले देखते हैं कि रेफ के आगे क्या है यदि रेफ के आगे सात अक्षरों में से कोई अक्षर आ रहा है खर आ रहा है तेरह अक्षर पूरे ले लो हमके साथ मत लो तो खर आगे आ रहा है तभी तो हम विसर करेंगे रेफ को अब खर आगे है नहीं अब शान नहीं है अब देखेंगे रेफ से पूर्व क्या है अच्छा। आप रेप से पूर्व पहले देख लो आगे देखो मत भाई रेफ को क्या करना है विसर्ग के अतिरिक्त ये बात कब देखी जाएगी जो हमने निर्णय ये कर लिया कि खर तो आगे है नहीं अवसान भी है नहीं तो विसर्ग तो हो नहीं पाएंगे अब क्या हम रेफ ही बोले या यकार करके लोप करें या ओकार करें दो ही बातें तो रहेंगी अब या तो रेफ बोलेंगे हम और नहीं तो आदेश यदि होने दो ही होंगे उसके स्थान में फिर यदि खर परे नहीं है अवसान नहीं है तो दो ही आदेश तो हो सकते हैं या तो उगा या यकार होकर के उसका लोप हो जाएगा अब हमने खर देखा नहीं है तो ये निर्णय अभी प्रारंभ इसका विवेचन करने का अवसर ही कहा आया रेप से पूर्व क्या है ये क्यों? ये क्यों क्यों देखा जाएगा खर पर यदि आ जाए तो रेप से पूर्व चाहे कुछ भी हो बेस तो हो नहीं है तो वो बात पहले देखी जाती है आप लकार पहले देखा नहीं रेप से पूर्व देख लिया कवीर, कवीर मैंने ठीक ठीक कैसे कर कर कर दिया दिया दिया था था रेव निध्यासन निद्ध्या, के काल में अपने से प्रश्न करना अकेले में अपनी बुद्धि को पकड़ना कितना किधर भागती है आग कब जली नहीं नहीं यही तो बनाया था अभी पांचवा तो छठा है आग कब जली तो अग्नि ही अब देखो अग्नि ही विसर्ग आने क्योंकि आगे का कदा अभी हम रेप से पूर्व क्या है ये क्यों देखेंगे अब है आवश्यकता क्या देखने की जब रेपर्ग हो गया अब क्या कर सकते हैं उसके अलावा हम और अब तो विसर्ग को साकार कर सकते है क्योंकि तो विसर्ग को साकार करने के लिए हमें वही छह अक्षर चाहिए फिर ताथा चाछा और टाटा ठीक है तो आगे की बात रही वो तो अब उनका उनको हम छह अक्षरों को अलग करके हम सात अक्षर चुन लेते हैं कि इनके रहते विसर्ग होते हैं विसर्ग तो वहां भी होते हैं छह में भी लेकिन वो विसर्ग विसर्ग रह नहीं पाते वो सकार बन जाता है उनका उस सकार को फिर मूर्धन्य और तारव्य हो जाता है तो अग्निर् कदा अब जली है तो ज्वल धातु का प्रयोग करेंगे अज्वलत कदाजवल अग्नि ही कदाजलत सन्यासी ने वहां तप किया सन्यासी शब्द भी नहीं आया है यति शब्द दिया है तो यति का ही प्रयोग करेंगे अब यति के आगे हम वहां की संस्कृत क्या बनाएंगे तत्र तो तत्र बनाएंगे तो स्पष्ट है कि तकार आगे आता है तो विसर्ग होकर विसर्ग को साकार हो जाता है अब से पूर्व क्या है देखना ही नहीं है तो यति तत्र तपत तत्रा तपत तत्रा तपत पूरी एक रेखा हो जाएगी राजा कवि के साथ घुमा तो राजा का यहां आया है भूपति शब्द तो भू अब ये कवि बोलेंगे आगे तो ककार है विसर्ग बोल देंगे भूपति ही ये तो अलग हो गया अब कवि के साथ घुमा यहां सहयुक्त प्रधाने सूत्र लगेगा तो कविना सह साकम सार्धम समम कोई सा भी लगाते घूमा तो घूमने में चर धातु भी का, का भी प्रयोग कर लेते हैं भ्रम धातु भी आए लेकिन भ्रम का अर्थ घूमना वो ऐसे घूमना होता है और चर का अर्थ बस चल रहे है गति हो रही है भारत भ्रमण हो रहा है विश्व भ्रमण हो रहा है वहां में से भ्रमण का प्रयोग कर दिया है तो भूपति ही कविना सह सह सह सहाचरत राजा के साथ सेनापति यहाँ आया भूपतिना सह यहां भी सह के योग में है भूपतिना सह सेनापति अब गां पर सेनापति के आगे हमने देख लिया कि खर नहीं है अब देखेंगे रेप से पूर्व क्या है तो रेप से पूर्व है इकार तो तीनों सूत्र चले गए वो जो रेख को कुछ करने वाले थे अब रेख बोल देंगे सीधा ऐसे निर्णय होता है तो सेनापतिर छत हो गया जटा से संयासी ज्ञात तो होता है यहां हेतु तो सूत्र लगाएंगे अब नहीं इथम भूत लक्षण इथम भूत लक्षण से जटा में तृतीया हो जाएगी और जटा क्योंकि बहुवचन में आएगा क्या जटा एक में आ सकता है क्यों क्यों नहीं आ सकता नहीं एक बाल तो जटा नहीं होती है लेकिन कई बालों को अमेट करके एक लर बन गई वो एक जटा है आ भी सकता है लेकिन यहाँ क्योंकि सन्यासी देख रहे हैं तो उसका चेहरा देख रहे हैं पूरा तो कई जटाएं दिखाई देंगी इसलिए बहुत सुनी बोलेंगे यहाँ अब मान लो कैची से उसने काट दिया किसी ने तो प्रश्न हुआ कितनी ही काट दी तो एक जटा काट दी हो गया एक वचन तो जटाओं से जटा भी बहुवचन आएगा और सन्यासी की संस्कृत बोलनी है हमें यति तो खर परे नहीं है अब देखेंगे रेफ से पूर्व क्या है तो वहां एकार है कुछ भी नहीं हो सकता तो रेफ अब बोलेंगे निशंक हो करके तो जटा भी यति ही प्रतीयते ज्ञात तो होता है वैसे यहाँ पे उन्होंने ज्ञात होता है कि संस्कृत अलग से नहीं बनाई है, क्योंकि जो पीछे उन्होंने उदाहरण दिया था केवल इतना ही जटा भी तो हम अस्थि भी कह सकते हैं वो प्रतियत का अर्थ उसमें छिपा हुआ है इत्थम भूत लक्षण के कारण से और प्रतियते बोल देंगे तब भी कोई अशुद्ध नहीं और स्पष्ट हो जाता है कवि ने किस प्रकार गाया कवि ही अब किस प्रकार को हम बोलेंगे कथम इसलिए विसर कर दिए कभी ही कथम अगायतु का अगायत गायती बनता है लटलकार में यति मुनि के साथ हरि के पास गया यतिर मुनिना सह अब यहां मुनि में जो तृतीय आएगी वो सह के योग में है सहयोगते प्रधानी और यति का रेफी रहेगा क्योंकि खर पर नहीं है आ गए और रेप से पूर्व आकार नहीं है तो यतिर मुनिना सह साकम सार्धम समम हरि के पास गया अब हरि के पास गया यहाँ पर पास शब्द के लिए निकषा या समीप या अन्य कोई भी जो प्रयोग करेंगे तो हरि में द्वितीय कर सकते हैं तो हरिम निकषा अगछत निकषा को मिला देंगे हरिम निकषागछत पहाड़ के ऊपर ऊपर सूर्य तपा तो ऊपर ऊपर ऊपरी शब्द को दो बार बोल देंगे ऊपर और ये अव्यय है इसके रूप से लेंगे नहीं तो पहाड़ के ऊपर पहाड़ की संस्कृत क्या थी गिरी और ऊपरी ऊपरी यानी ऊपर ऊपरी इसके साथ में विभक्ति कौन सी बताई थी पीछे है? तृतीया नहीं पीछे जहाँ जो आया था द्वितीया वाला अनुवाद उसमें अधोध आदि जो शब्द आए हुए थे तो द्वितीया का ही था वो अनुवाद है ना समय स्थान में तो अलग हो गया उभयतः सर्वतः दिक धिक उपरी, उपरी, के साथ द्वितीय होती है ये था तो यहाँ पहाड़ के ऊपर तो गिरिम गिरिम उपर ऊपरी और सूर्य की क्या दिया है यहाँ रवि तो गिरिम उपर ओपरी रवि रतपत हम सप्तमी तो ले सकते हैं इसमें आधार में नहीं सप्तमी का प्रयोग नहीं होगा ष्ठी तो कर भी सकते हैं गिरोह षी में गिरो हो बनेगा गिरी का गिरे है, गिरे है। क्योंकि जहां ये गोसल में दूर और अंतिक के साथ में तो सारी व्यक्तियां हो जाती है हाँ, लेकिन इसमें तो द्वितीय का ही प्रयोग अच्छा रहेगा तो ग्रेम उपरी ऊपर ये रवि रतपथ राम बंदरों के साथ खेला अब बंदर की क्या बनेगी कपि तो राम में विसर्ग कर देंगे राम कपिभी क्यों तो आपने क्या लिखा है मैंने था से तो बंदरों हिंदी में देखो तो कपि भी ही, सह या साकम अक्रीडत मुनि राजा के साथ बैठा मुनि और राजा इन दोनों में अप्रधान है राजा उसमें तृतीय हो जाएगी अर्थात भूपति में तो मुनिर मुनि के आगे भकार बोलेंगे खट नहीं है तो विसर्ग होगा नहीं और रेप से पूर्व आकार नहीं है तो रेप ही बोला जाएगा मुनिर भूपतिना सह और बैठा असीदत भूपतिना सहा सीदत या समम असीदत, सार्धम असीदत मेघ असीदतरसा मेघो वर्षत अवर्षत बोलना है तो अतोरो रपलुता दपलुते मेघो वर्षत मेघ वर्षा कवि और मुनि ने पुस्तकें लिखी अब कवि और मुनि ये दो हो गए तो दोनों को अलग अग करके भी बोल सकते हैं और समास करके भी कह सकते हैं अलग अलग करेंगे तो ये क्योंकि कर्ता है लिखने वाले हैं तो प्रथमा ही आनी है कर्तवाच्य में तो कविर मुनिष्य या कवि मुनि समास करेंगे तो प्रथमा का द्विवचन आएगा दोनों समास करके अलग अलग करेंगे दोनों में एक एक वचन प्रथमा व्यक्ति का तो कविर मुनिष्च पुस्तकें कई है तो पुस्तकानी अब प्रथम पुरुष का कौन सा वचन आएगा द्विवचन दो लिखा है ना तो अलिखताम कविर मुनिश्च पुस्तकान्यलिखताम समाज करके कहेंगे तब भी द्विवचन आएगा कविर मुनि पुस्तकान्य लिखताम अलिखत अलिखताम अलिखन हो गया तुम लोग जो लिखते हो उसको मेरे सामने बताया करो कोई प्रश्न भी किया करो कि मैं कि ऐसा क्यों नहीं बनेगा केवल एकदम काट पीट के बदल दो मेरे बोलते ही भाई तुम लोगों ने कुछ बनाया तो कुछ बुद्धि तो लगाई होगी तो अपनी बुद्धि का यहाँ प्रदर्शन किया करो ये हाँ, तो सही है दूसरा वाला समास करके हाँ उसको भी कह सकते है राजा और सेनापति ने लोक की रक्षा की तो भूपति ही सेनापतिश्च यहाँ भी ऐसी हो गए दो और लोकम अरक्षताम सरल है लोक की रक्षा की लोक कर्म हो जाएगा अरक्षताम यति ने सूर्य को नमस्कार किया तो हमें बोलना है सूर्य की संस्कृत रवि तो क्या लिखा है सुगामा जी बोलो यति यति लिख दिया था सूर्यम हरिम हरी, हरी? हरी नहीं अशुद्ध आपका भी नहीं है लेकिन हम जो ये सिखाते हैं उसको लिखना चाहिए सूर्य अशुद्ध नहीं है लेकिन रवि का भी अभ्यास हो जाए हम एक ही शब्द पर न टके रहे एक अर्थ के वाचक अनेक शब्दों का हमें ज्ञान होना चाहिए यही प्रयोजन है अनुवाद इत्यादि का संस्कृत पढ़ने का अब जब रवि बोलेंगे आगे अब क्या बनेगा रवि बोलेंगे तो पर या फिर? खर होगा खर है आगे अच्छा खर में रहा है जरा बोलना प्रत्याहार ने ने है? रवी। हाँ रवि में बनेगा नहीं तो रवि हो गई यति का क्या होगा इसका प्रश्न इधर है मेरा। अच्छा। क्योंकि इनका क्या कहना था ना विसर्ग होगा कि ये होगा कि वो होगा विसर्ग तो होगा नहीं तो खर पर नहीं है और रेफ के स्थान में भी कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि आकार नहीं है रेफ से पूर्व क्या नहीं है छेद <laughs> नहीं क्या कहा आपने कि छेद नहीं है क्या था था था चा चा चा। नहीं बोल पूर्वी कह रहा मैं रेफ से पूर्व की बात तो रेफ से पूर्व आकार नहीं है तो रेफ तो बोलना पड़ेगा आप अब रेफ बोलेंगे तो दो रेफ आ गए या तिर और रविम तो दो रेफ जब आते हैं तो एक रेफ का लोप जाता है रोरी, रोरी। कौन से वाले का पूर्व पूर्व वाले का इन यत्र का रेफ तो गया अब जब रेफ का लोप जाता है तो फिर उसको कुछ पुरस्कार कुछ हानि हुई है ना क्षतिपूर्ति भी कुछ हो भाई <laughs> उसका कट गया छेन गया तो कुछ क्षतिपूर्ति भी तो होनी चाहिए <laughs> तो पानी ने कहा चलो कर देते हैं थोड़ा सा अगर रेफ का लोप हुआ है तो इसमें जो हृस्वीकार है उसको दीर्घ कर दो तो ढलोपे पूर्वज से दीर्घ ने रोरी से पहले रेफ का लोप कर दिया और ढ्र लोपे पूर्व से इसे दीर्घ कर दिया तो यति रविम हैं दोनों अलग अलग मिला के नहीं लिखेंगे लेकिन ढल लिखा जाएगा यति यति रविम अनामत हाँ है प्रथमा का एक वचन ही वो लग रहा है जैसे प्रथमा का द्विवचन आ चुका है तो यही तो होता है व्याकरण पढ़े हुए व्यक्ति में यही तो यह तो, यह तो, यह तो पकड़ पाएगा वो तो भ्रांति में रहेगा कोई वाणी बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय को अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं तो अंतर और राष्ट्रीय दो रेफ आ गए अंतर का रेफ गया तो आपको दीर्घ हो गया अंता राष्ट्रीय इसकी पकड़ में आता है कुछ नहीं क्या नाम बताया था इसने अनुराधा।, अनुराधा कुछ आता है समझ में हम्म बोलती नहीं है तू कुछ बोला कर बीच बीच में <coughs> आगे है बंदर बालकों के साथ खेला अब खेला क्रिया एक क्वेश्चन में है तो इधर एक ही बंदर है तो कपी अब आगे बोलना है मैं वानर नहीं, नहीं बालक बकार बोलना है तो बकार बोलना है तो इधर रेफ रहेगा फिर तो कपिर बालक के बालकों के साथ बालक कई ही सह अक्रीडत तो बंदर खेलता है बालकों के साथ या बालक खेलते हैं बंदर के साथ छोटे बच्चे होंगे अब छोटे बच्चों का ऐसे कुछ बंदर होते हैं जो काटते नहीं है ऐसे वो पास में आएंगे घुड़की देंगे चलेंगे इधर उधर करते रहेंगे क्योंकि बंदर काटता कब है जब उसको डर होता है कि मुझे मारेगा ये है ना अब बच्चों से क्या डरेगा बंदर छोटे छोटे बच्चों से तो खेलते हैं बंदर भी खेलते हैं असल में होता क्या है कि ये पुस्तकें हैं तो अनुवाद सिखाने के लिए लेकिन वाक्य संरचना भी ऐसी होनी चाहिए ऐसी पुस्तक कोई बन नहीं पाई अभी तक अनुवाद की कि जिसमें जिन वाक्यों में कुछ शिक्षा भी भरी हुई हो अब जैसे महर्षि ध्यान की ले लो आप संस्कृत वाक्य प्रबोध संस्कृत सिखाने के लिए तो है वो अनुवाद की वैसे तो नहीं है वो अब उसमें हर वाक्य शिक्षा दे रहा है और प्रारंभ यहीं से ऐसी वाक्यों से होता है कि भो उत्तिष्ठ प्रातः कालो जाता है वो कहता है उत्तिष्ठ अभी उठ रहा हूं फिर पूछा कि अन्य सर्वे विद्यार्थी न उत्थिता नवा और सब उठ गए नहीं विद्यार्थी अभी कि अधुना नो नोता खलू अभी तो नहीं उठे हैं तो कि तान अभी सर्वानुत्थाप है उन सबको भी उठा दे और फिर उठ करके हम क्या करें असमा भी किम कर्तव्य तो के आवश्यकम संध्योपासन कर संध्योपासित हम शौचालय कार्य करके संध्या उपासना करो फिर आगे पठन की पूरी विधि आ गई कि पहले ये पढ़ो फिर ये पढ़ो फिर ये पढ़ो दर्शन वेद सब आ गए तो पूरी पुस्तक शिक्षात्मक है वो और संस्कृत भी सिखा रही है अब इन वाक्य बंदर खेला के ये खेला ये। इसमें कोई शिक्षा मिल रही है किसी वाक्य से कोई तो ऐसी एक पुस्तक बननी चाहिए अनुवाद की शिक्षात्मक वाक्य पढ़ते पढ़ते भी हम कुछ सिद्धांत की बातें भी जान रहे हों नैतिक जीवन के कुछ मूल्य जिसमें भरे हुए हों ऐसे वाक्य होने चाहिए तो ये हो गए और आगे अशुद्ध शुद्ध में जैसे कविना अगायत तो क्या शुद्धि हो रही है इसमें तो इनके तो हाँ अर्थात इन्होंने तृतीया कर दी कर्ता में जब कर्ता प्रथमा होती है कर्मवाच्य कर्तवाच्य के वाक्यों में ऐसी अग्निना नगरम अदहत तो यहां भी कर्ता में तृतीया कर दी हम्म अब कोई कहे कर्ता तृतीया करने का सूत्र है तो ये कर्तिकर्ण तृतीय सूत्र भी यही लिखा हुआ देखो इधर दिखा दे कोई है ना तो हम क्या गलत कर रहे हैं फिर कर्ण तृतीय होती है देखे ये भी देखें ये सूत्र है किस प्रकरण का उसमें अनभित एक अधिकार आ रहा है अनभित कर्ताम तृतीय होती है कर्ताम तृतीय होती है इतना वाक्य नहीं अकेला और कर्तवाच्य में क्रिया क्योंकि कर्ता को कह रही है तो कर्ता तो अभिहित तो हो गया अनभित है भूपत्यु सह अब भूपत्यु सह क्योंकि हिंदी में हम कहते हैं कि भूपति के साथ तो हिंदी में देख लिया के भूपति के तो ष्टी कर दी जब जबकि सहयुक्त प्रधान सूत्र बैठा हुआ है तो ऐसी भूलें हो जाती हैं, तो भूपतिना ऐसी मुने है आगे वाले में तो मुनिना वहां भी ष्ठी कर दी और सेनापति ने लोक की रक्षा की तो सेनापतिना यहां भी करता में तृतीया की भूल हो रही है और लोकस्य लोक जो कर्म है, है ये उसमें ष्ठी की के लोक की रक्षा की हिंदी में की देख लेते हैं ना अब की हिंदी में आ रहा है रक्षा के कारण से और यहां हम रक्षा और करना इन दोनों को एक ही धातु से बोलेंगे तो बनेगा ये कर्म और रक्षा की संस्कृत अलग से बनाएंगे और करने की अलग से बनाएंगे तो संस्कृत में भी यह लोकस्य रक्षा फिर ऐसे बोलना होगा और क्री का प्रयोग करेंगे फिर अकारोत या या अरक्षताम नहीं वहां तो फिर रक्षताम क्यों बोलेंगे अकुरुताम चलो फिर आज इसको यही रखते हैं अब प्रणोदनी हो